शांति शांति शांति एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करके सारा जगत का कारण सदरूप ब्रह्म ऐसा कहा गया जो सदरूप ब्रह्म है वही सत्य है वही आत्मा है तथ तो मसी से को उपदेश कर दे तुम वही हो सुश्रुति अवस्था में सदब्रह्म को सब प्राप्त करते हैं फिर भी ज्ञान नहीं होता है सती सम्पद्या अथवा जगने के बाद सदब्रह्म से हम आए ऐसे ज्ञान नहीं होता है जैसे कोई घर से गहा अन्य गया अन्य ग्राम को उसको तो, तो मालूम है मैं अपने घर से आया इसी प्रकार सरश्रुति काल में यदि सदरूप ब्रह्म को जाते हैं आने के बाद क्यों ज्ञान नहीं होता है कि सदरूप ब्रह्म से मैं आया इसको फिर बताए ऐसे से तो कहा भगवान भगवा विज्ञापयुटी तथा सम्य होवाचे पिता ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ आगे दशम खंड खंडचल इम सौम्य नद्य पश्चात् प्राच्य सन्दंते पश्चात प्रतीश्य समुद्रा समुद्रमेंपयती भवति तत्र न यम य नदुर अहमस्हमस्मितय अहमस्मी ये जो ज नी प्राच्यस्य प्राच्य पूर्व पूर्वदिशा से जाती जिम्मेम कौर जाति पश्चात प्रतीचय पश्चात ऐसे पश्चात प्रतीच दिशा ओर जाते, जाते हैं प्रतीचय प्राच्य पहले पूर्वस्ता प्राच्य पूर्व दिशा में पूर्व के उ जाते हैं पूर्व दिशा के प्रति जाते प्राची पूर्स्ता प्राची पूर्वदिशा में पूर्व दिशा के उ जाते हैं तो प्राची हुआ अपरस्तात पश्चिम दिशा में नदी पूर्व दिशा में गंगा गोदावरी कृष्णा है पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में नर्मदा त्यादि सिंधुएं पश्चिते समुद्र तो त समुद्रमेव समुद्र से तो जल सूर्यकिण के द्वारा खिच करके, करके, करके के मेघ होकर के वृष्टि होकर के फिर समुद्र को जाते नदी के द्वारा स समुद्रवती अंत में सब जल मिल जाने पर समुद्र हो गया यथा तथा तीदता आपह से जल नदी तयम अहमस्मी यम अहम में इतना विदु मैं गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा ये हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता है समुद्र ही हो जाता है इसी प्रकार सुश्रुतिवस्था में एक रूप को प्राप्त करते हैं एक हो जाते हैं अलग अलग भेद ज्ञान नहीं होता है श्रेणु तृष्टान्त यथा समय नद्यो नद्यो गंगाद्या दृष्टस सुशनई गंगा गंगाद पूरास्ता प्राच्य स्यंते पूर्व दिशा में पूर्वा दिशा प्रति प्राच्य प्रागंजन स्यंत स्रवं पूर्वा दिशा के प्रति प्रा प्राच्य प्राची का बहुवचन प्राच्य पूर्व दिशा में चलने वाले समुद्र के वोपसागर की तरफ जाते हैं पश्चात प्रतीचीन दिशा प्रति सिंधुआद प्रतीचीमतीच्य पश्चिम दिशा में नदी सिंधु आदि प्रति पश्चिम दिशा गुर्जा प्रतीच पुनर आक्षिपिता पुनर्वृष्टिपेण पतिता गंगा आदि नदी पुनः समुद्र अम्बोनिधि अपिय समुद्रा कांो निधि अम्बोनिधि समद्र अम्बस जल है अम्भसा निधि जल के स्थाने जलधर ही आक्षिपता जलधर के द्वारा मेघ सूर्य किरण से जाकर मेघ बन करके पुनः वृष्टिपेण प्रतिता जल फिर गिर करके गंगा आदि नदी रूप होकर करके पुनः समुद्रम अपनी निधि समुद्र में मिल जाते हैं सर समुद्रव होती वो नाम समुद्र हो गया अलग अलग नदी का जल अलग, अलग अलग नहीं एक हो गया समुद्र ता नदियों था तत्र समुद्रे समुद्रात्मना एकतांगता समुद्र में एक हो गई समुद्र आत्मना समुद्र उसे से तो को प्राप्त करने के बाद न विदु न जानती यही जानती कि यम गंगा अहम यम यमुना अहम ऐसे ज्ञान नहीं होता है टीका में आगमन अवधि अपरिज्ञानम तत्रुक्त श्रृणु त्र दृष्टान्त त्र का आगमन अवधि अपरिज्ञानी जहाँ से आए आगमन हुआ उसकी अवधि वृक्षात फलम पतति तो वृक्ष होता है अवधि ग्राम आगच्छति तो ग्राम है अवधि आगमन की जो अवधि है यहाँ सदब्रह्म से आते हैं सुश्रुति अवस्था में प्रलय काल में सद ब्रह्म में रहते उससे आते हैं तो आगमन की जो अवधि है ब्रह्म उसका ज्ञान क्यों नहीं होता है उसमें दृष्टान्त सुनो एवं खलु स्वये महासर्वा प्रजा सत आगम्य नदु सत आग्छाई त यह व्याघ्रो विहो वृको व राहो वा कीटोवा पतंगो वंशो वशको व यद्यद भवंति तदा भवंती इसी प्रकार हे समय इम सर्वा प्रजा जितने प्रजा सब हुए सत आग में न भी दो ब्रह्म से आ करके ये नहीं जानते हैं कि सत आग छा मै हम सद ब्रह्म से आए ये ऐसा नहीं जानते आते हैं ते यह व्याघ्र व सिंह वृको हवा सरस्वती के पहले जो जैसे था इसके बाद यद्य भवती तद आभवंती फिर बार बार वही होते हैं सुश्रुति से जगने के बाद प्रलय के बाद ही अपने काम कर्म वासना के अनुसार फिर जन्म प्राप्त करते हैं कितने बार सो मनुष्य पशु पक्षी बहुत रूप बनेंगे वही चलता रहता है ठीक है भाष्य में एवमेव खु सौम्य इम सर्वा प्रजा सारे प्रजाएंते थी प्रजा जन्म होने वाली जितने यश्मा सती संपद न विदु तस्मात् सती संपद न विदु सदब्रह्म में एक होकर के नहीं जानते हैं इसलिए यशमा न विदु तस्मात इसे सत आगम्य सत ब्रह्म में जब रहते हैं उसमें भी ज्ञान नहीं होता है कि हम सत ब्रह्म में है फिर आ कर के आगम्य न विदु नहीं जानते सत आगस, आगत आगत श्या आगत आई सत ब्रह्म से आते हैं अथाशत ब्रह्म से आए इस प्रकार नहीं जानते हैं त यह व्याघ्र इत्यादि समानम अन्य पूर्व मंत्र में कह दिया था जो जिस रूप था सुश्रुति के पूर्व काल में जगन के बाद वही रूप होता है अन्य नहीं होता है जो कर्म बाकी बचा था वो आगे स्मरण होता है कर्म करना है वही वो, वो जगता है प्रश्नातरम व्याच दूसरा प्रश्न है जल फेन बुद्ध बुद्ध पानी में मिल जाते हैं नष्ट हो जाते हैं जीव ब्रह्मो को जाने के बाद नष्ट हो जाना चाहिए फिर किसे आता है इसके लिए कहते दृष्टम लोके जले बीची तरंग फेन बुद्ध बुधादे उत्थिता पुनस्तभावंगता विनष्टी लोके में दिखा गया बीची तरंग फेन बुद्ध बुद तरंग है बीच फेन है बुद्ध बुद जल से तो बनते हैं पुनस्तभाव गता फिर जल को प्राप्त कर लेते हैं समुद्र में मिल जाते हैं विनष्ट नष्ट हो जाते हैं दिखाया गया है, किंतु तो जीव ऐसा नष्ट नहीं होता है सुसुत काल में जीवास्तु तत्कार तो प्रत्यहम गच्छनोपी तो सृसुप्ते मरण प्रलयोच नीनश्य कारण तो को जीव के उपाधि अंतकरण ज्ञान में लीन होता है तो अंतकरण उपाधि का जीव का कारण है ब्रह्म अंतकरण की उत्पत्ति होने से तदउपाधि के जीव की उत्पत्ति से कही जाती है न्याय में आकाश को नित्य मानते हैं उत्पत्ति नहीं होती है तो भी घट की उत्पत्ति होने से घट आकाश की उत्पत्ति इसे कहा जाता है इसी प्रकार जीवत स्वरूप ब्रह्म नित्य है किंतु तो जीवत्व तो उपाधि के कारण प्राण अंतकरणादि उपाधि के कारण है उसकी उत्पत्ति होती है तो कारण में लीन हो जाते हैं सुस्ती अवस्था में अज्ञान में एक हो जाते हैं तो उपहित तो जीव भी कारण तो को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तत्कार प्रत्यहम गचन तो कारण कारणभाव कारणत्व प्रतिदिन प्राप्त करते हैं ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं और ज्ञान रहता है ससुप्त मरण प्रलयश जिस प्रकार सुसुप्त अवस्था में, में इस प्रकार मरण काल में प्रलय काल में भी एक ब्रह्म को प्राप्त करने पर भी, भी नश्यंती थे तथा नष्ट नहीं होते हैं अज्ञान रहता है फिर आगे जागृत अवस्था में आते फिर जन्म को प्राप्त करते हैं टीका में विन लोके दिष्टी संबंध जलबुद्दुद्धादी नष्ट होते ये लोके लोक में दीक्ष गाया जीवास्तु प्रत्येह सुश्रुतव मरण न कारण गच्छनोपीनि यदत तद किंतु जीव सुश्रुतवस्था में मरण काल में प्रलयावस्था में भी कारण तो का प्राप्त करना पर भी ब्रह्म के साथ एक होने पर भी नीनश्यति वहाँ तक फेन बुद्ध बुद तरंग आदि जल में नष्ट हो जाते जल रूप हो जाते हैं फिर नहीं होते आगे जो फेन बुद्ध बुद्ध अन्य है वो नहीं आते हैं नष्ट हो गए जीव अभी सद ब्रह्म के साथ एक हो गया तो नष्ट हो जाना चाहिए कि नहीं नष्ट नहीं होते यह दे तथ तथ भूय भगवान विज्ञापय तू इसको फिर बताइए जीव विनाशम संकमान प्रतिबोधनार्थम उत्तरवाक्यम उत्थापय भूय महाभगवान माँ भगवान विज्ञापय दृष्टांत फिर बताइए जीव विनाशम संकमान जीव का विनाश शंका करता है श्वेत केतु शंका करने वाले श्वेत को प्रतिबोधनार्थम उसको ज्ञान कराने के लिए आगे श्रुति वाक्य है आरंभ करते हुए उत्थय व्याख्यान करने के लिए तथा सौम्य होवाच हे सौम्य तथा बताते हैं हम फिर जीवस नाशाभाव वस्तु वक्त आदो दृष्टान्त आ जीव, जीव नाश नहीं होता है नाश का भाव नष्ट नहीं होता है जीव सुसुत्यवस्था <कुण लुगा>। में कहने के लिए पहले दृष्टान्त कहते श्रेणु दृष्टान्त दृष्टान्त सुनु दृष्टान्त सुन, सुन। मंत्र अ सौम्य महत्ववृक्ष अभ्याहन्या जीवन स्रवेद येहनिया जीवस्रवे यो अग्रेअ्याहनिया जीवस्रवेद स यश जीवनात्मनाभूत पेपीयन मोदमस्तिषति अयम्य एक बड़े वृक्ष खड़ा सामने सम्मुखी में स्थित वृक्ष को देखा करके यो मूल अभ्यारण्य तो इसके मूल में कुठार दिस लेकर के प्रहार दे आघात प्रदान करे तो वृक्ष नहीं मरता है एक बार आघात दे दिया तो जीवन श्रवे थे वृक्ष जीवित तो रहता है क्षत होने से उससे राशन निकल जाता है थोड़ा श्रवित वो मध्य अभ्यार्ण्य वृक्ष के मध्य भागे थोड़ा चढ़ करके कुठार से आघात दिया एक दो चार चोट लगाया तो वृक्ष नष्ट नहीं होता है किंतु रसा निकलता है जीवन श्रवे जीवित रहते हुए उसे श्रव रसा निकलता है अग्र अभ्यास न तो ऊपर जाकर कुछ शाखा ऊपर काट दिया तो जीवन श्रवे जीवित रहता उसमें रस निकल जाता थोड़ा सह से जीवन आत्मना अनुप्रभुत जीवरूप से अनुप्रभुत है व्याप्त है जीव आत्मा से सर्वत्र व्याप्त है पेपीयम मोद में पेपीयम बहुत जल पीता हुआ मोदमान प्रसन्न होकर के रहता है वृक्ष मरता नहीं है हे भाष्य मिश्रेणु तृष्टातम हे मह महतो अनेक शाखादयुक्त वृक्ष च महाने शाखा प्रशाखा आदि बहुत हे अग्रत स्थित वृक्षा अस्य अश्द शब्द देते हैं सामने स्थित को देखा करते हैं अस्य वृक्ष से यह मूल अभ्यत यदि यह कश्चित अस्य मूल अभ्याहिया मूल कोई आघात प्रदान करे परस्वादिना दिना परसु के द्वारा कुठार आदि के द्वारा सकृत घात मात्र न सुष्यती एक बार आघात दिया तो सुखता नहीं मरता नहीं है बड़ा वृक्ष पहले कहा इसलिए छोटा वृक्ष हो तो एक बार से नष्ट हो जाएगा छोटे पेड़ है तो एक बार कुठार लगाया मर जाएगा कट तो जाता है किंतु बहुत बड़ा वृक्ष है एक आघात मात्र से सुखता नहीं मरता नहीं वृक्ष जीवन वह तो जीते ही रहता है तदा रस तस्य रस स्रवित उसका वृक्ष का रस बो जाता है इसी प्रकार यो मध्य अभ्याहनाथ जीवन स्रबित तथा यो अग्र अव्याहनाथ जीवन मध्य मध्यभाग में आघात प्रदान करे तो जीवित रहता हुआ रसव होता है अग्र ऊपर में जाकर के आघात प्रदान करे तो वृक्ष जीवित रहता वहास निकलता है मरता नहीं सुखता नहीं सवृक्ष इधान जीवन आत्मा अनुप्रभुत ये वृक्ष जीवरूप से आत्मा से अनुप्रभुत अनुप्रभतगा तो अनुव्याप्त सर्वत्र व्याप्त होकर के जीव है पेपीयम भृषम पीबन पेपीयम यह अंकन से पेपी भृषम अत्यथम पीबन अत्यंत जलपान करता हुआ पीबन उदकम जलपान करता है भौमांस रसायन जल पीता है और भौम भूमि मनने वाले रसकों के जल के साथ खींच कर लेता है भौमांस रसायन पीबन के न मूले मूलों के द्वारा जड़ के द्वारा खींचता है ग्रहण करता हुआ गृहणन मोदमान तिष्ट मौदमान हर्षम प्राप्त प्राप्न हर्ष जल देने पर वृक्ष प्रसन्न होकर रहते हैं कभी जल नहीं मिले तो सुखते मर जाते हैं एकदम सुखने लगे जल दिया तुरंत दिखता है प्रसन्न होकर के पते हरे हरे हो गए प्रसन्न हर्ष होकर रहते हैं हाँ तिष्ठ में प्रापन वंशतिष्ठती एक सकार अधिक प्राप तिष्ठ भाष्य में तिष्ठती अस यद शाखा जीवो जहा तथ सोष्यति जहा तथ सा शुष्यति तृतीयां जहा तथ सोष्यति जहाती सर्व शुष्यति यद्या होकर के सर्वत्र सर्वक्ष में हे यद शाखा जीव जहाती एकखा को जीव छोड़ देता है उपसमृत तो तो हो जाता है तो एक शाखा सूख जाती है पेड़ में दिखता है कभी कभी एक शाखा सूख गई द्वितीय जहाती द्वितीय शाखा को छोड़ दिया तो शाखा सूची वो द्वितीय भी सूख जाती है तृतीय शाखा को छोड़ दिया तृतीय शाखा सुख जाती सर्वम सर्व जहाती सर्व सूची पूरा फिर छोड़ देता है सो शाखा शाखा प्रशाखा पूरा वृक्ष सूख जाता है भाष्य में तस् यदि एक शाखा रोगग्रस्ताम आहत जीवो जहाती वृक्ष का वृक्ष छोड़ देता है एक शाखा को एक शाखा को क्यों छोड़ता है रोगग्रस्ताम आहताम्बा रोग कभी होता है जैसे मनुष्य पशु में रोग होता है होते हैं वृक्ष में भी ऐसा रोग है किस रोग के कारण देखते देखते शाखा नष्ट हो जाती है आहत हम्बा अथवा आघात दिया जोर से थोड़ा काट दिया छली हटा दिया तो बहुत काटने पर शाखा फिर सूख जाती है जीव जहाती जीव छोड़ देता है जहाती का छोड़ देता है उपसंहृति शाखायाम विप्रसतम आत्मांशम शाखा में फैली हुई जो फैला जो आत्मा अंश वो छोड़ दिया उसने उपसहत हो गया अतः सा शिष्यति सुख जाती है टीका में नन रोगग्रस्तायाँ धातुपहताया शाखायाँ प्राण उपसंहरे कौत तो जीवोपसहार संभवती तत्र वृक्ष में रोग हो गया किसी शाखा में रोग ग्रस्तायाम शाखायाम रोग है ना ग्रस्ता रोग से युक्त शाखा हो गई वा तो पहम वायु के द्वारा आघात तो कभी कभी वाय। वाय। वायु से शाखा टूट जाती है नहीं टूट करके थोड़ा आघात तो हो जाता है जड़ में फट जाता है तो भी सूख जाता है। जाती है शाखा तो ऐसा होने पर वृक्ष में जो प्राण है प्राण का तो उपसार हो जाएगा किंतु कि तो जीव उपसार जीव का उपसार क्यों होगा तत्र इसका उत्तर देते हैं अथ मन प्राण करण ग्रामानुप्रविष्ट हुई जीव इति तद उपसहार उपसारे जीव जब शरीर में व्याप्त है वांग न प्राण करण ग्राम अनुप्रविष्ट वाघ इंद्रिय मन प्राण करण समुदाय ये सब इंद्रिय समुदाय में प्रविष्ट होकर के जीव रहता है जीव तद उपसहार उपाधि ये प्राण करण मन आदि तो उपाधि उपसहार के उपसहार होने पर उपाधि के उपसहार हो जीव भी उपसहते छोड़ देता है टीका में न न वृक्ष जीव से सद्भावे तत् उपसंहार अनुपसारो वक्तव्य हो तत्त से सत्व तो अतः वृक्षे जीव से वृक्षे में जीव रहे तो वहाँ उपसंहार होता है अथवा उपसहार नहीं होता है कहना पड़ेगा तत्त सत्व वृक्षे में जीव है ये कैसे निश्चय होगा कुतस्त्यम कुभाव कुतस्त्यम अभ्यप हो जाता है कुतस्त्यम कैसे निश्चय होगा वृक्ष में जीव हे अतः जीवे चाणयुक्न अशिता पीतच चा रसता जीवशरीर वृक्ष वर्धयत रसूपेण जीव से सद्भाव लिंग वृक्ष जीवशरीर जीव लिंग प्राणयुक्न जीव हे जीव प्राणधारणे जीवती जीव जीवति जीव जीव। जीव का प्राणन धारयती प्राणधारण करना है करना है जीव का स्वभाव है वही ब्रह्म को जीव कहते जो प्राण धारण करता है जीव तिथि जीव प्राण युक्त होने से जीवन नाम हुआ प्राण प्राणयुक्त अशितम पीतम च रसताम गतम जीव शरीर वृक्ष वर्धयत अशितम जो कुछ खाया पिया <coughs> जैसे मनुष्य पशु आदि खाते हैं वृक्ष भी ऐसे खाता है रस सत्ता जड़ के द्वारा खींच करके जल जल के साथ भूमि का रस ग्रहण करता है कोई कोई वृक्ष में पत्ते में ऐसा रहता है पत्ता खो लगा रहेगा उसमें कुछ कीड़े मकोड़े जानवर आएंगे पत् बंद हो जाएगा बड़े बड़े जानवरों को भी खा लेते हैं बड़े बड़े पत्ता रहेगा उसके अंदर आया उससे पत्ता बंद हो गया अंदर रह जाएगा फिर चूस कर रस को ले लेते हैं बाद में पता खुलेगा तो हड्डी हड्डी कुछ कुछ निकल गया गिर जाएगा नीचे कुछ सा लता है लता जा करके किस पेड़ में मार करके उसमें कुछ घुस करके उसमें से कुछ रस खींच लेता है ऊपर ऊपर चलता है पेड़ के ऊपर लता जड़ से भी खींचते हैं उसमें भी जड़ घुस करके उसी पेड़ से भी रस खींच लेते हैं खाते हैं पीते हैं वो फिर रसताम जीवत शरीरम वृक्षम वर्धे जीवित शरीर वृक्षों को बढ़ाता है रस रूपेण ये रस रूप से बढ़ाता है वृक्ष में रस बढ़कर वृक्ष बढ़ता है ये जीव से सद्भाव्य लिंग मध्य वृक्ष में जीव है इसमें लिंग ज्ञापक है काट देते हैं तो छिलका काट दिया फिर वो कुछ रस निकलेगा उसके बाद बंद हो जाता है फिर भग्न क्षत जो कट गया उसको फिर मिल, मिला देता है जैसे मनुष्य का चमड़ा में कहीं कुछ कट गया रक्त निकलने के बाद थोड़े दिन में फिर सुकर के बंद हो जाता है वृक्ष में ऐसा भी होता है कहीं थोड़ा काट दिया तो फ्रिज मिल जाता है जीव उसमें ही ये लिंग ज्ञापक है रस रोपण वर्ध रस से बढ़ाता हुआ जीव शरीर जीव है लिंग ज्ञापक है वृक्ष शरीर जीव से सत्य कदाचित तदियाआम तदियाआम एकां शाखा जहाती इत्याशं आह वृक्ष शरीर में जीव रहने पर भी कभी कभी एक शाखा को क्यों छोड़ देता है जीव तदियाम एकाम शाखा जहाती ईशास कहन से कहते अशित पीताभ्याम ही देह जीव खाद्य पान ग्रहण करने से ही जीव रहता है खाद्य नहीं पान पीने नहीं मिलेगा तो मनुष्य भी थोड़े समय में समाप्त हो जाएगा क्या? वह बुद्धि काम नहीं करती है, चतुराई काम नहीं करती नहीं मिलेगा तो सुखी रोटी खानी पड़ेगी बासी रोटी चार दिन के आठ दिन का मिले तभी खाना ही पड़ेगा नहीं तो पता भी खाना पड़ेगा तेज असित पीते अशित पीते जीव कर्म अनुसारिणी यदि तस् एकांगल्य निमित्त कर्म यदा उपस्थित होती तथा जीव एकम शाखा जहाती शाखाया आत्मा उपसहरती पे चित्पीते जीवकर्मासारिणी जो पान मिलता है ये भी अपने कर्म के अनुसार है प्रारद्ध कर्म में है इतने मिलेगा जिसके जो प्रारब्ध में है जीवकर्मासारिणी कर्म के अनुसार कर्म के पीछे प्रारब्ध कर्म के अनुसार भोजन प्राप्त तो होता है कई बड़े धनी द, बहुत धन कमाते हैं किंतु प्रारब्ध नहीं तो नहीं खा सकते हैं <laughs> आधे रोटी चटनी जैसे सब्जी जैसे खाएंगे और कोई काम करने वाले है बहुत खाता है खाकर प्रसन्न खुश सो जाता है पेट भर भरखा लेता है फिर भूख लगती है और बड़े लोग को भूख नहीं लगती प्रारध है इसलिए जो देते हैं अन्नदान करते हैं अग्नि प्रबल होती आगे भोजन करते खा सकते हैं जो नहीं देते हैं तो आगे नहीं खा पाते इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया बहुत धन होने पर भी नहीं खा पाते हैं ये भी कर्म के अनुसार भोजन प्राप्त होता है इसमें आया दीप्त अग्निर्भवती अन, अन्नादो भवती इसे आया तो अन्नादो अन्नादों तो अन्न को खाने वाला सब तो खाते हैं किंतु खा करके पचाने का सामर्थ्य युक्त होता है ये पुण्यकर्म का फल है इसलिए कोई जो अधिक खाता है तो प्रसन्न होना चाहिए उसे पुण्य कर्म का फल है अपना नहीं तो नहीं खा पाते कोई खाता है तो पुण्य कर्म का फल है कोई कोई मजाक करते कितने खाता है कितने खाते हैं तो तुम खा करके पचाओ समझते तो <laughs> नहीं खा पाएंगे और जो खाते हैं परिश्रम करते पचा लेते हैं तो समझो कि हमारे कर्म में है ही नहीं मना करेगा डॉक्टर पहले घी नहीं खाओ चीनी नहीं खाओ नमक नहीं खाओ छोड़ते छोड़ते अंत में रोटी को भी मना करेंगे रोटी भी नहीं खाओ भात भी नहीं खाओ जीव कर्म के अनुसार खाद्य प्राप्त होता है तस्से एकांग वैकल्य निमित्तम कर्म यदा उपस्थितम अंग विकल होने के लिए भी निमित्त होता है कर्म प्रारब्ध कर्म है कर्म के कारण ही कभी कभी मनुष्य आदि भी पशु आदि भी अंगे न अंग रहित तो हो जाते हैं किसका हाथ कट गया पैर कट गया रोग होता है ये भी कर्म के कारण है पाप कर्म का फल है अंग वैकल्य का निमित्त होता है कर्म कर्म जब उपस्थित हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते है किसका किस समय क्या हो जाता है थोड़े कुछ हो गया तो रास्ता में चलते चलते क्या हो जाता है पता नहीं अंग कट जाना तो बड़ी बात नहीं पूरा भी समाप्त तो हो जाता है इसलिए तो अंग कट जाने को ही खुश होकर चल तो एक हाथ कट गया तो कोई बात नहीं बच गया अंग वैकल्य अंग निमित्त है कर्म जब उपस्थित होता है तदा जीव एकाम शाखा जहाती फिर एक शाखा को छोड़ देता है जैसे वृक्ष में ऐसे पशु पक्षी मनुष्य में भी ऐसा ही है शाखा या आत्मा न उपसहती शाखा को छोड़ देता है मतलब अपने उपसंहार करता है उसको छोड़कर आ गया तब अत तदा सा शाखा जीव चला गया प्राण नहीं रहा सूख तो जाएगी शाखा ठीक है शाखा सूचे जीव, तो। जीव स्थिति के निमित्त है जीव स्थिति निमित्त ही रसो जीव कर्म आक्षिप्त हो जीव उपसंहारे जीव स्थिति का निमित्त होता है रस जब तक तो कर्म है तब तक जीव स्थिति होगी तो उसका निमित्त है रस रहेगा जब कर्म समाप्त हो गया जीव कर्म आक्षिप्त जीव कर्म से आक्षिप्त होता है जीव कर्म से ही रस रहेगा जब कर्म समाप्त हो गया कुछ पाप कर्म तो है अंग विकल होने का है वहाँ रस सूख जाएगा तो फिर सुख जाता है जीव उपसंहार न तिष्ठती जीव फिर हर छोड़ देता है उपसंहार हो गया रस नहीं रहेगा सूख जाएगा मर जाएगा पूरा वृक्ष नहीं मरता है मनुष्यपशुआद पूरा शरीर नहीं एक अंश नष्ट हो जाता है सुख जाता है रसापगम चाखा सहमुपे रस नहीं रसचला जाने पर साका सुख जाती है तथा सर्वृक्ष यद अयम जहाँती सारे वृक्ष को जो छोड़ देता है उपसाता तो है जीव तद सर्वे वृक्ष शुष्य रस सुख जाता है सौस्थान पर मरीजाता है टीका मैं जीव से स्थित निमित ये इति विग्रह जीवस्थितमत्त रस यद स्थिति जीवस स्थित ये जीव की स्थित जिसका निमित जिष्केम रीवस्थित रस तथा शाखाया उक्त प्रकार तथा तथा सर्वृक्ष यदा अयम जहति जिसे शाखा में कहा गया शाखा छोड़ देने पर शाखा सूख जाती है इस प्रकार सारे वृक्ष को छोड़ दिया तो हो गया सारा वृक्ष में रस सूख जाएगा यू वैशेषिक वैनाशिकाभ्याम स्थावरा निर्जीव अचेतन त मुक्त तदैत निरस्त मिथ्या वैशेषिक मते कणाद महर्षि का एक वैनाशिक बौद्ध विनाशम इच्छन प्रतीक्षण विनाशक प्राप्त करता है सब क्षणिक सब है दीप को दिखाते हैं यह सत त्षणिकम जो है वो क्षणिक है यथा दीप सिका लगते स्थिर है वायु प्रचलन नहीं तो जलती है तेल घीर डाल दिया सीखा जलती है दीप दीपकली का ऐसे ज्ञान होता है प्रत्येक ज्ञान होती है कहते है, देखो दीप को देखो कहाँ दीप जैसे थे ऐसे ही शिक्षा को दे करके जैसे सिखाते ऐसे ही है किंतु पास में जाकर देखो शिखा नीचे से ऊपर जाती है प्रतीक्षण परिवर्तन होने पर भी एक प्रकार से वही ऐसा कहते हैं किंतु वो कहे उसको दृष्टान्त बना करके बौद्ध को अनुमान कर देते हैं दीपसिका शिखा सत है विद्यमान है कहे इसे जितने सात है का। सत है सौ का यह सत तत् क्षणिकम संतश्चय में भावा ये सौ पदार्थ इसलिए क्षणिक है सऊ क्षणिक जो पर्वत भी दिखता है वह भी क्षणिक है शर्र भी क्षणिक है ये मकान भी क्षणिक है सब क्षणिक कहते हैं प्रतिक्षण विनाश होता है नष्ट होता है उसके स्वजाते उत्पन्न होने से भ्रांति हो जाती वही है वही नहीं जैसे दीप सिखा प्रतीक्षण परिवर्तन होने पर भी सा यम ऐसे प्रतिपिज्ञा होती है ये तो भ्रांति है वही नहीं कोई बार रखा था जटा बाल बनाया था काट दिया काटने के बाद फिर जटा बाल हो गया कहीं वही आप… वही जटा है वही जटा नहीं वो तो काट दिया है ये दूसरा बना क्यों ऐसे बनने से एक प्रकार हो गया तो कहते वही जटा वही दाढ़ी वही बाल वही नहीं है भ्रांति अच्छा। होती है इसी प्रकार ये मकान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होता ही रहता है नष्ट हो जाता फिर नया बनता है इतने जल्दी उत्पत्ति नाश दिखता नहीं लगता वही है ब्रांति होती है कहते क्षणिक विनाश मिश्रति तो वैनाशिक वैनाशिका बौद्ध और कौणाद मत वाले वैशेषिक क्या कहते हैं स्थावराणाम निर्जीवत्वेन अचेतनत्व जो स्थावर वृक्ष है वो निर्जीव है जीव उसमें नहीं अचेतन चेतन नहीं जड़ है ऐसा कहा गया तदैततः निरस्तम श्रुति प्रमाण से निरस्त ठीक नहीं है श्रुति विरुद्ध है जीव है वैज्ञानिकों की सिद्ध करते सामान्य लोग भी देखते हैं जानते हैं वृद्ध्यो कटने से निकलता है सुक्ता है मरता है कहते ब्रेड मगैया इस जीवोसम वृक्ष से रसश्रवणशोषणादिंगा जीवववत्म दृष्टातुति चेतनावंत स्थबराती बौद्धकानादमत अचेतना स्थावर असारमी दर्शित होती वृक्ष से रसश्रवण रसनिता काटने पर कभी कभी बिना काटे भी कहीं का इस तरह निकलता है शोषण सुख जाना आदि से क्षत वर्धन काट दिया तो बढ़ जाता है चल क्या काट दिया फिर मिल जाता है ये सब लिंग ज्ञापक है इसे सिद्ध होता है जीवतम वृक्ष से जीवत्तम जीव है दृष्टान्त श्रुते अभी दृष्टान्त भी देते हैं मनुष्य मर जाता है कैसा वृक्ष दृष्टांत देकर बताते हैं जिस शाखा को दिया वो शाखा मर जाती है इससे भी चेतनावंत स्थावरा स्थावरा चेतना श्थावरा। श्थावरा चेतना वाले है वृक्ष जीव है इसलिए बौद्ध कानाद मतम बौद्ध मत और कानाद वैश्विक मतम क्या उनका मत है स्थावरा अचेतना थी अचेतना स्थावरा ये जो मत है ये तथ असारम इसमें कोई सार नहीं कुछ कहते हैं तर्क बुद्धि लगाते हैं बुद्धि से कारण से क्या होगा वो जीव उसमें है ये दर्शित होती है श्रुति विरुद्ध भी है वृक्ष से रस श्रवण शोषण आदि आदि दिया ठीक है मैं आदि शब्दों वृद्धि मोदादि संग्रहार्थ वृद्धि मोद प्रसन्न पानी नहीं मिला सुखने लगा पानी मिलने पर फिर प्रसन्न हो जाता है स ऐसा वृक्षों जीवन आत्मन अनुप्रवृत्य कहा, ये स्पष्ट तो ये वृक्ष जीवरुषे प्रभु अभुत व्याप्त सर्वत्र जीव ये दृष्टि जैसे वृक्ष दृष्टियामें सदवाच जीवापेत वावकि किल इद मिये से न जीव म्रियत ही स यश स येषु अणी तत्मितद तम स आत्मा तत्मसी श्वेतकेतो भूय एवं माँ भगवान भी ज्ञापयत्ति तथा सौम्यति हो वाच जैसे दृष्टान्त दिया शाखा कैसे सुख जाती है सर्व को प्रा जीव उपसार कर से वृक्ष पुरा वृक्ष सुख जाता है एवमेव खलु सौम्य विधे से समझो जीवा पेतम भाव किले दम तो ये शरीर नष्ट होता है जीव चले जाने पर जैसे वृक्ष में जीव जहाँ उपसंहृत हो जाता है तो वृक्ष सूख जाता है जीव सही रहित होने पर जीव आपेत अपगत जीव जब चले जाता है ये शरीर नष्ट हो जाता है मर जाता है कहते मर गया जीव चला जाता है जीव मरता नहीं कहते मर गया चैत्र मैत्र मर गया वो तो चैत्र जो जीव था वो चला गया चले जाने पर शरीर नष्ट होता है मर गया ऐसे कहते कि लो एकदम न जीव जीव मरता नहीं है स एसो सो अणिमा जो सूक्ष्म स्वरूप जो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म जो सदैव समीदम अगर आशित कहा था वही सूक्ष्म आत्मरूप है जीव प्राण धारण करने से उसका नाम जीव हो गया वो मरण रहित है जन्म मरण रहित शुद्ध ये ये तत्मिदम सर्वम ये सब कुछ तदात्मक है सद्ध ब्रह्म आत्मा ही ये वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही चेतक तो जो सदैव समय धमग राशि कहा था जगत कारण वही सत्य है और आत्मा कोई अलग तो नहीं स आत्मा वही आत्मा है जो ब्रह्म वही आत्मा जीव ब्रह्म की एकता स्पष्ट है जो ब्रह्म वही सत्य है वही आत्मा वही आत्मा और तुम कुछ अलग नहीं तथ तुम वही हो इति कहने पर फिर क्षेत्रगतु कथा भूये अब माँ भगवान विज्ञापय तो फिर उसको मुझे और थोड़ा बताइए तथा सम्मेदी फिर पिता कहते ठीक है बताते हैं टीका में जीव से सस्रुतिनाशा भाव हेत्वान्तर माह में जीव नष्ट नहीं होता है भाष्य में पहले यथा अस्मिन् वृक्ष दृष्टानते दर्शित जीवन युक्त वृक्षो असुष्को रसपानाद युक्त जीवती उच्य थे तदपेतश्च तो मिलियत इत उच्य इसे वृक्ष दृष्टांत दिया उसमें दिखाया जीव जब तो रहता है वृक्ष असुष्क सुखता नहीं है रस पानाधि उतर रस करता है रसम ये पीता है कहता है जीवते जीवित तो रहता है कहा जाता है तदपेत मिलियत जीवापे तो जीव तो जीवा रहित हो गया तो मर जाता है इसे कहता है कहा जाता है एवम एवं खुलो सम्य वृद्धि ऐसे ही समझो जीवापेत भाव किल मियवे नपेतम अपगतम अपईन धातु अपेत जीव वियुक्त जीवरहित का किल इदीर मियत ये शरीर जीवरहित परी मे न जीव म्रियत जीव नहीं मर्ता है टीका मे जीव से सुष्रुप्ते नाशा जीव सुस्रुपति में प्रलय में मरण में नष्ट नहीं होता है दूसरा हेतु देते हैं सरस्वती के बाद जगने के बाद जो कार्य बाकी था वो करने लगता है कार्य शेषे च सुप तोथित से हमें दम कार्य शेष हम सम अपरि समाप्त मि स्मृत समापन दर्शनाथ सरस्वती जगने में कुछ कार्य बाकी है सुप तोथित सो करके उठ जाता है ये नहीं छुट्टी है सो जा दो घंटा तीन घंटा काम बाकी है जिसके मन में कुछ करना है निधि कैसे लगेगी जीव तो उठते ही लगे आज करना है कंठत् तो करना है कुछ पढ़ना है या जप करना है कुछ विशेष करना है कार्य जिसका बाकी रहता है सब तो, तो जग जाता है वो निश्चिंत तो सो नहीं सोता है हाँ पशु पशु पशु सो जाते हैं पशु भी नहीं सोते हैं पशु ही समय पर जग जाते हैं वो बोले कि जगाते हैं मनुष्य को उनमें आलस्य नहीं है वो सूर्योदय होने के पहले ठीक समय होने पर पशु पक्षी आकर हिंग कुरबंती आया बस पक्षी जग जाते हैं चिड़िया भी घोसला में रह कर के शब्द करने लगते हैं अब कुत्ता भी ऐसा लगता है सोता रहता है किंतु वो भी सोता नहीं रहता है अभी सचेत रहता है उससे भी निकृष्ट हो जाता है मनुष्य यदि ज़्यादा सोता रहता है कोई कोई मिल जाता है समय सोचता है आज वर्षा है ठंडी है छोटी चलो सो जाओ दस बजते हो तो कम से कम सो जाएंगे घंटी लगे हैं तो उठने से चल जाएगा ऐसे नहीं प्रातःकाल जगना चाहिए पशु पक्षी से सीखे उनको कोई नियम नहीं लगाया कोई घंटी नहीं लगाते कोई बताते नहीं किंतु उठकर कर के कुरकुर -कुर करने लगते हैं ऊपर हिमालय गंगोत्री आदि में महात्मा लोग रहते हैं उनको भी पता अभी तक आजकल घड़ी रखते हैं पहले घड़ी आदि नहीं थी पशु पक्षी के शब्द से ही उनको मालूम हो जाता कुछ हो है मध्यरात्रि में शब्द करने वाले कुछ है प्रातकाल शब्द करने वाले वो तो शब्द सुन करके कहते हैं, नहीं आज ये जो है ये अभी सुबह नहीं हुआ फिर शब्द सुन हाँ अभी हो गया महात्मा के फिर उठ जाते उठकर बैठते साधन करते हैं सब्तः से उत्तः कार्य शेष है तो सो करके उठ जाते उठ करके फिर तुरंत स्मरण होता है ममदम कार्य शेषम सम अपरि समाप्त मिली ये कार्य मेरा बाक्य है उसको करूँगा उठ करके स्मृतवा समापन फिर करने लग जाते हैं टीका में तस् सति से पुनरुथित कार्य से शेषोस्त यर्मण तदिद मसम्तमी शमु तमन दर्शना स्वाजीवन से त्यर्थ ऐसे कुछ कार्यशेष हेतः सुस्त तो सो कर सो गया फिर उठते ही कार्य से, से शेषोस्ती यर्मण जिस कर्म मेरा कार्य कुछ बाकी है स्मरण करते तदिद असमाप्तमित स्मृत्व स्मरण होता है काम बाकी है करना है काल नहीं क्या था अभी करूंगा करके तस्वीर समापन दर्शनार्थ और तो काम पूरा करता है यदि सुसुते मर जाता फिर नया उत्पन्न होता तो काल किया क्या था उसको पता नहीं फिर क्या करेगा फिर कह नहीं कुछ नहीं फिर आयु दूसरे दिन आयु न तीन साल हो गया फिर अयु ने री लिख ऐसे कोई कोई लघु करते हैं थोड़ा कर दिया फिर भागे फिर आए तो फिर आयु ने री लिख फिर कुछ दिन बाद वही है समापन क्या होगा पूर्वार्ध से आगे नहीं जाना आगे कोई कोई जाते है तो भी पीछे नहीं आता है कहते हो तो हो गया किंतु शुरू से अभी तैयार नहीं है किन्तु विवेक को ऐसे करना होता है शोक उठने के बाद क्या काम रहा क्या करना है उसका समापन दर्शनार्थ समाप्ति करनी होती है जो कार्य आरम्भ करते हैं उसका समापन करना चाहिए जो असफल हो जाता है किसी भी कार्य नहीं कर पाएगा न सापे जीव नश्यति सुश्रुति अवस्था में जीव नष्ट नहीं होता है मरण काले तनाशाभांतर माह मरण काले में भी जीव नष्ट नहीं होता है शरीर तो नष्ट हो गया जातमात्रण भाषा में च जंतूना स्तन्याभिलाष भयादिदर्शना चतित जन्म अंतरा अनुभूत स्तन्यपान दुखानुभव स्मृतिर्गम्य तेनाई के लोग तर्क से भी सिद्ध करते जन्म पूर्व जन्म जन्म है अभी जो जन्म होता है उसके पहले भी जन्म था पहले मरण था ये अनादिकाल से चल रहा है जातमात्राण जंतुनाम जन्म हुआ तुरंत स्तन्य स्तन्यभिलाष स्तन्यपान करने की इच्छा कैसे उनको पता चला स्तन्य पान करना मुख में दूध ले देंगे स्तन्य को लेकर मुख में लगा दिया किंतु चूसने के लिए कौन बताएगा पास में रहने वाले कहेंगे चूसो चूसो कहेंगे तो बच्चा चूसता है किसके बात क्या समझता है न कहने से कुछ करता है न कुछ भी नहीं डॉक्टर भी क्या करेंगे मुख में लगा कर दूध लगाता ठीक है और को चूसने के लिए किसने बताया ये इच्छा होती स्तन्यपान करने की इच्छा है इच्छा क्यों होती इच्छा तो होता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए जो इष्ट साधनता ज्ञान होगा तो उसकी इच्छा होती है सुखों की इच्छा होती है सुख साधन की इच्छा होती है। जो वस्तु इष्ट साधन हो उसकी इच्छा होती है तो स्तन्य चोषण मधिष्ट साधन में ऐसे ज्ञान होगा तो चूसेगा अरे भय कभी भय होता है डरता है आदेश का भी बच्चा छोटा हंसता भी है कंपता कभी भी सारे में कंपन होता है ये सब जो दिखता है अभी तो कुछ नहीं क्या अनुभव नहीं न किसने सिखाया फिर ये स्तन्यपान करने की इच्छा भय कंपन हंसना ये सब जो दिखता है अतीत जन्मांतर अनुभूत अतीत जन्म में अनुभव क्या था स्तन्यपान दुख मरण दुख उसके अनुभव हुआ था अभी उसका स्मरण होता है स्मृति गम्य स्मरण होता है स्मरण करके प्रभु तो होता है। जात मात्रा नाम च एक चया आद्य चक्र समुच समुचय के लिए पहले हुआ कार्य शेष दर्शनाथ जात मात्रा नाम चीव से द्वितीय अवधारणी द्वितीय चक्र कहा है हा भयादिदर्शनाच द्वितो अवधारणे एवं दर्शना एव। जीव से प्रलयाद अविनाश कारणातर प्रलय में आदि से मरण जीव नाश नहीं होता है कारणातर अग्निहोत्रादीना च वैदिकना न जीव मीयती अग्निहोत्रादी वैदिक कर्म व्यर्थ नहीं होगा विधानी क्या क्या वैदिक द्वारा सार्थक है यदि जीव समाप्त तो हो जाए अब इतने कर्म किया आगे उसका फल नहीं मिलेगा कर्म फल दिए बिना नष्ट हो जाए तो कृत्य विप्रनाश क्या हुआ कर्म फल दिए बिना नष्ट हो जाए और आगे नया जन्म होगा पहले कर्म नहीं किया था जन्म से ही दुख भोगते हैं क्षुत पिपाशा कष्ट है रोग होता है कष्ट होता है ठंडी गर्मी लगती है बिना कर्म दुख सुख मिलता है तो उसको कहते हैं अकृत अभ्यागम कर्म नहीं किया सुख दुख भोकरेगा ये, ये कोई नहीं मानते शास्त्रीय आस्थिक लोग नहीं मानते हैं अकृत अभ्यागम कृत विप्रणास दोष होगा जब जीव मर जाए फिर नया उत्पन्न होता है जो उत्पन्न हुआ जन्म हुआ पहले नहीं था तो फिर जन्म से उसको सुखो दुख कैसे मिलेगा अभी तो कोई कर्म उसने नहीं किया इससे सिद्ध होता है मरण समय में प्रलय काल में मरता नहीं जीव आदि अग्नोत्रादीना वैदिक कर्म अर्थ होता जीव न मिर्यत ये शब्द जीव से नित्य तो उपसरा थ जीव नित्य सुखने के दी स ये स्वाणिमा इत्यादि सामन ये सूक्ष्म तत्व ब्रह्म हो ये आत्मा हो सत्य तो मोयो टीका यदुक्तम सन्मुला सम्मी इत्यादि तत् चौधरी जो सनमुलाई महाप्रजा सारे जितने सद ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं इसको प्रश्न करते कथम पुनर इदम अत्यंत स्थूलम पृथ्वी आदि पृथ्वी पर्वत आदि कितने बड़े बड़े है नाम रूप वाला है जगते है सद ब्रह्म से कैसे उत्पन्न होंगे नाम रूप व जगत अत्यंत सूक्ष्मात् सदरूपात सदरूप ब्रह्म तो अत्यंत सूक्ष्म इसलिए तो दिखता नहीं कहीं नाम रूप रहता सदब्रह्म नाम रूप रहित नाम रूप रहित सदब्रह्म से ये नाम रूप वाले सूक्ष्म ब्रह्म से इतने स्थूल पर्वतादि के उत्पन्न होते हैं भगवान ये तृष्टानते न भूय एवं माँ भगवान विज्ञापित ये दृष्टान्त कर फिर मुझे बताइए टीका में विलक्षण और न कार्य कारण ती ये विलक्षण है सदब्रह्म नाम रूप रहित अत्यंत सूक्ष्म है और ये कारण ही कहते और कार्य पर्वत आदि बडे बड़े, बड़े। सूर्य चंद्र अग्नि आदि कैसे है नाम रूप वाले सूक्ष्म ब्रह्म का कार्य कैसे होगा कारण यदि नाम रूप रहित है कार्य भी नाम रूप रहित होना चाहिए सुवर्ण से कुंडल कटक भूषण बनाएंगे वो तो कुंडल कटक भूषण लोहा हो जाता है ताम्र हो जाता है क्या होगा सुवर्ण ही रहता है सजातीय होता है ब्रह्म से जब उत्पन्न हुआ नाम रूप ही तो कार्य नाम रूप रही तो होना चाहिए नाम रूप वाला कैसे हो गया कार्य कारण नहीं विलक्षण और न कार्य कारण तुम तो कोई कहेगा सुवर्ण का भूषण देखा कैसे बनाया बोले लकड़ी से बना दिया बन जाएगा लकड़ी से या से बन जाएगा विलक्षण में कार्य कांड भाव नहीं होता है ऐसा शंका करता है तो सद ब्रह्म ये सो से बनेगा। ये सब कार्य कैसे बनेगा प्रतिबोधयित उत्तर वाक्यम उपाध्य ये शंका का अनिवार्य उसको ज्ञान कराने के लिए आगे उत्तर वाक्य लेने के लिए कहते पिता कहते तथा स्वमेत्युवाच अभी उस दृष्टान्त से बताते हैं ओम आप